हाउस ऑफ सेवन गेबल्स सात कोनों की छत वाला घर नथेनियल हाथरून लेखक के संबंध में नथेनियल हाथरून का जन्म सेलम अमेरिका में 1804 में हुआ था मेन के बोर्ड इन कॉलेज में उन्होंने शिक्षा पाई न्यू इंग्लैंड के लेखकों में उनका एक विशिष्ट विशिष्ट स्थान था अपने समय की आपाधापी से दूर वह एक शांत जीवन व्यतीत करते थे अनुराग विहीन पालन पोषण के कारण वह अभिमानी हो गए थे और संसार से अलग थलग रहते थे की में उन्होंने वह कहानी दस कार्लेट लेटर लिखी जो कई वर्षों से उनके मन में थी उनके मन की छटपटाहट इस कहानी में देखी जा सकती थी सेवन गेबल्स उनका दूसरा उपन्यास था। इस कहानी में उन्होंने दर्शाया कि किस तरह एक पुराने घर के रहस्य उस घर में रहने वाले लोगों के जीवन पर प्रभाव डालते पिंचन मिस्टर पिंचन हिपजीपा पिंचनिफर्ड पिंचन अंकल वैनर जज पिंजन लगभग 200 वर्षों से पिंचन परिवार अपने सात कोनों की छत वाले घर में रहता था बूढ़े मैथ्यू मोले ने परिवार को श्राप दे रखा था जादू टोना करने के अपराध में जब वह फांसी पर लटकने को तैयार खड़ा था तब तो उसने चिल्लाकर कर्नल पिंचन से कहा था ईश्वर तुम्हें पीने के लिए लहु देंगे मैथ्यू मोले ने ही इस जगह पर अपने लिए पहला घर बनाया था हमारे लिए हमारे नए घर के लिए यह जगह अच्छी है मैथ्यू ने स्वयं जंगल को साफ किया था इस चश्मे का पानी भी कितना शुद्ध और अच्छा है सागर के पास ऐसा चश्मा तो चमत्कार ही है उसने अपने हाथों से अपना पहला छोटा सा घर बनाया था फिर 40 वर्षों में नगर की उन्नति हुई और मैथ्यू की जमीन भी मूल्यवान हो गई परिवार के लिए जो घर मैं बनाना चाहता था उसके लिए यह सही जगह है क्या मौल्य इसे बेचेगा मेरा विश्वास है कि हमारे परिवार का इस जमीन पर अधिकार है लेकिन मैं मैथ्यू को उसकी मेहनत के लिए पैसे दूंगा मैथ्यू जिद्दी है आपको उसका मुकाबला करना पड़ेगा देखते हैं अदालत में इस बात का क्या निर्णय होता है लेकिन कर्नल पिंचन अपने अधिकार को प्रमाणित न कर पाया फिर वह दिन आया जब मैथ्यू मोले पर जादू टोना करने के लिए मुकदमा चला मैथ्यू मोले गैलो जिल पर तुम्हें फांसी दी जाएगी कर्नल मोले की जमीन लेना चाहता है वही उसके विरुद्ध सबसे अधिक बोला था ऐसी बात कहने में खतरा फांसी पर लटकने से पहले मौले ने कर्नल पिंचन से कहा ईश्वर तुम्हें पीने के लिए लहू देंगे फिर वह जमीन कर्नल पिंचन को मिल गई गांव के लोग उसकी योजना के बारे में बातें करने लगे कर्नल में हिम्मत तो बहुत है मौले के छोटे से घर पर अपने परिवार के लिए घर बना रहा है यह तो एक कब्र के ऊपर घर बनाने जैसा हुआ क्यों यह मौले के भूत को बुलावा देने जैसी बात नहीं है अरे नहीं कर्नल बहुत चालाक है उसे भूतों का क्या डर लेकिन एक अनोखी बात हुई जिस चश्मे का पानी वर्षों तक मीठा और शुद्ध था वो खारा हो गया मौले के चश्मे को क्या हुआ तय के लिए जमीन में गहरी खुदाई करने से पानी खराब हुआ है शायद इस कारण या किसी और भी बुरे कारण लेकिन मैं जानती हूं यह पानी पिया तो बीमार हो जाएंगे एक अन्य बात चर्चा का विषय बन गई थी वहां है थॉमस मोले वहां है वह थॉमस मोले पिंजन ने मैथ्यू के बेटे को घर पर का काम दिया है ठीक ही है तो है थॉमस मौले यहाँ का सबसे बढ़िया कारीगर है और मौले ही क्यों न थोड़े पैसे कमा ले थॉमस मौले ने सात कोने की छत वाले का घर का बहुत बढ़िया निर्माण किया घर का निर्माण पूरा होने पर कर्नल पिंचन ने नगर के सब लोगों को निमंत्रण दिया पहले पादरी का प्रवचन होना था फिर बढ़िया दावत रेवरेंड मिस्रवचन देंगे इस तरह की शराब होगी मुझे तो यही बात अच्छी लगी और भुना हुआ मांस मछली खाने की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है घर के विशाल प्रवेश द्वार के भीतर नौकर कुछ मेहमानों को किचन की ओर ले जा रहे थे और कुछ को आलिशान कमरू की ओर श्रीमान इधर से आए इस तरफ मेरे भाई लेकिन कुछ गड़बड़ थी काउंटी के शेरिफ ने एक नौकर से कहा कर्नल पिंचन कहाँ हैं नगर के सब बड़े लोग पहुँच रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहाँ पहुँचे कर्नल पिंचन को तुरंत बुलाओ मैं जानता हूँ कि कुछ वह कुछ देर अकेला रहना चाहते हैं चाहते थे लेकिन अगर वो मुख्य अतिथि का स्वागत न कर पाए तो वह तुम पर नाराज होंगे उन्हें अभी बुलाओ कोई बात नहीं शरीफ कर्नल को अब बाहर आकर मित्रों की अवभगत करनी ही चाहिए मैं उन्हें बुलाता हूँ मैं नहीं बुला सकता वो अपेक्षा करते हैं कि मैं आदेश का पालन करूँ आप दरवा आप दरवाजा खोल लें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जोर से दरवाजा खटखटाया इतना बहुत है पर कर्नल ने कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने दोबारा खटखटाया लगता है कर्नल ने खुशी में आज थोड़ी ज़्यादा ही पी ली है उससे में आकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी तलवार से मूट की दरवाजे पर जोर से मारी तलवार की मूट दरवाजे पर जोर से मारी इतना शोर सुनकर एक तो कर तो एक मुर्दा भी चांद जाए लेकिन अभी भी कर्नल ने कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने दरवाजा खोलना चाहा तभी आंधी का तेज झोंका आया और दरवाजा धड़ाम से खुल गया उस झोंके से औरतों के स्कर्टे और, तो और पुरुषों के बालों की टोपियां उड़ने लगी अजीब बात है बहुत ही अजीब कुछ लोग कमरे के अंदर गए पहले तो लोगों को सब ठीक ही लगा वे गुस्से में है कर्नल का छोटा पोता अपने दादा की ओर भागा दादाजी दादाजी अचानक डर कर वो रुक गया फिर रोता हुआ वो वहां से भाग गया माँ माँ मेहमान निकट आए तो सब समझ गए कर्नल पिंजन मर गए हैं मृत्यु हो गई है अपने नए घर में उनके कॉलर में लहू लगा हुआ था और दाढ़ी भी लहू में भीगी हुई थी मौले का श्राप सत्य हुआ ईश्वर ने पीने के लिए उन्हें लहू दिया मृत्यु के कई कारण बताए गए लोग कहते हैं कि उनके गले पर उंगलियों के निशान थे और कॉलर पर खून में भीगे, भीगे हाथ का निशान था। ऐसा मैंने सुना उनके पास एक खिड़की खुली थी और किसी ने एक को बाग की कोई संदेह नहीं है सज्जनों की यह रक्ताघात का मामला था हम सहमत हैं सर और अदालत में कोरोना के बयान से कोई भी विवाद न कर पाया हाँ श्रीमान प्राकृतिक कारणों से अचानक मृत्यु हुई क्या आपने निर्णय ले लिया है कर्नल पिंचन बहुत संपत्ति छोड़ गए थे उनका वकील उनके बेटे से बात करने आया है। मेन में जमीन के बड़े टुकड़े पर आपके पिता अधिकार जताते थे, थे पर यह प्रमाणित नहीं हुआ कि वह उसके मालिक थे वह बड़ी जमीन है जहाँ चांदी और न जाने क्या क्या है पिंचन परिवार के सब लोगों ने उसके बारे में सुन रखा है मैं जानता हूँ उन्होंने जमीन एक इंडियन से ली थी अदालत ने निर्णय दिया है ताकि अगर खरीद का कोई दस्तावेज था तो उनका अधिकार कानूनी होगा लेकिन कोई भी लिखित दस्तावेज न मिला था बस दीवार पर लटका एक नक्शा ही था जो पिंचन परिवार को इसकी याद दिलाता था कई वर्ष बीत गए कई पिंचन पैदा हुए और मर गए फिर सिर्फ पांच ही बचे थे सात कोने की छत वाला घर पुराना हो गया बूढ़ी में सेब्जी लगभग अकेले ही उस घर में रहती थी एक दिन भोर होती ही वह उठी और प्रार्थना करने लगी हे ईश्वर आपकी कृपा से ही मैं यज्ञ कर पाऊंगी प्रार्थना पूरी कर उसने दराज से एक सुंदर युवक की तस्वीर निकाली क्लिफर्ड तुम्हारे लिए मैं ये अवश्य करूंगी तस्वीर को रखकर कर वह आईने के पास गई और अपने आंसू पोछे धुंधले दालानों से होती हुई वह नीचे एक अंधेरे कमरे में गई एक दुकान कर्नल पिंचन अगर जीवित होते तो क्या कहते कोई सौ वर्ष पहले किसी एक पिंचन ने घर की पहली मंजिल पर एक दुकान खोली थी उसकी मृत्यु के बाद तो वहां फूल ही जमा हुई लेकिन कुछ दिन पहले ही एफजीबा ने दुकान की सफाई कर खाने की चीजें और कुछ अन्य वस्तु इकट्ठी की थी अब वहां आई खिड़की इस खिड़की में मुझे जिंजर ब्रेड कुकी सजा कर रखनी चाहिए दुकान के दरवाजे की घंटी बजी तो मिस डर कर पीछे हट गई। प्रिय मिस पिंचन तो आप अपनी योजना पूरी कर रही हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं देने आया हूं। मिस्टर होलग्राव मैं यह काम न कर पाऊंगी कभी नहीं कभी नहीं काश मैं मर गई होती और मेरा और परिवार के मकबरे में, में, तो में आप कुछ अच्छा करने जा रही है आप पुरुष है मिस्टर होड़ग्राव और मैं एक स्त्री जब से यह घर बना है तब से इस परिवार की किसी स्त्री ने इतना साहसिक काम नहीं किया यह सब नए विचार हैं जो मेरी समझ के परे हैं अब मुझे आपका पहला ग्राहक बनना चाहिए वह छः रोल दें मुझे कुछ और पल एक स्त्री ही रहने दो मैं अपने इकलौते मित्र से पैसे नहीं ले सकती कोलग्राँव के जाने के बाद मिस पिंचन थोड़ा प्रफुल्लित महसूस करने लगी फिर उसने बाहर लोगों की बातें सुनी क्या दृश्य है पुराने पिंचन हाउस में पिंचन एल के नीचे बूढ़ी पिंचन कन्या दुकान चला रही क्या लगता है तुम्हें वह दुकान चला पाएगी वहां मोड़ पर एक और दुकान भी तो है कभी नहीं उसकी त्योरी देखकर ही ग्राहक डरकर भाग जाएंगे मेरी बीबी ने तीन महीने तक एक दुकान चलाई थी पाँच डॉलर की हानि हुई ओह मैं क्या करूँ मैं कैसे सफल हो पाऊंगी दुकान की घंटी बजी तो वह फिर चौक पड़ी टिंग टिंग ईश्वर कृपा करो काउंटर के दूसरी ओर उसने अपना पहला ग्राहक देखा हाँ बच्चे तुम्हें क्या चाहिए खिड़की में जिंजर ब्रेड का जो खिलौना है मिस पिंचल ने वो खिलौना उठा दिया तो लड़के ने एक पैनी उसे दी तुम्हें जिंजर ब्रेड ले लो और अपनी पैनी भी अपने पास रखो दरवाजा बंद करने के लिए जब मिस पिंचन आगे आई तो उसने देखा कि लड़का बाहर खड़े खड़े ही जिंजरब्रेड खा रहा था छोटे लड़के कभी दरवाजा बंद नहीं करेंगे सदा भूखे उसने खिड़की में जिंजरब्रेड का दूसरा खिलौना रखा ही था कि दरवाजे की घंटी फिर बजी। अब क्या चाहिए मुझे जिंजरब्रेड ब्रेड का दूसरा खिलौना भी चाहिए यह रो तुम्हारी पैनी कहाँ है यह रही लड़का चला गया मिस एफजीबा ने अपनी पहली कमाई एक दराज में रख ली तो अब मैं पिंचर महिला नहीं रही अब से मैं एक बुढ़ी दुकानदार हूँ कई ग्राहक आए कुछ प्रसन्न हुए कुछ नहीं जिंजर बियर नहीं है रूट बियर नहीं है तंबाकू नहीं है किस प्रकार की दुकान है आपकी इस दुकान में ईस्ट नहीं है अच्छा होगा आप दुकान बंद कर आप ठीक कह रही है दोपहर तो बाद दुकान को देखने के लिए एक सज्जन रास्ते के दूसरी ओर तो रुक गए खिड़की के पास खड़ी हेफजीवा से आंखें मिलने पर उनकी त्योरी मुस्कुराहट में बदल गई और वो थोड़ा झुके हेलो कजिल जेफरी आपने मेरी दुकान देखी यह सज्जन थे जज जेफरी पिंचन परिवार के एक धनी सदस्य जो इच्छा हो वही समझे लेकिन एक बात आप जान ले जब तक मैं जीवित हूँ पिंचन हाउस मेरा ही रहेगा पिछली बैठक में आकर हेफजीबा एक पुरानी तस्वीर को देखने के लिए रुक गई जेफरी हंसना चाहता था तो हंसे वह कर्नल पिंचन जैसा ही दिखता है एक नया घर बनाने की आकांक्षा उसमें है शायद एक नया श्राफ की गड्डी बजने पर वह फिर से दुकान में आ गई वहां उसे एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति अंकल वैनर दिखाई दिए तो तुमने सच में ही दुकान खोल ली है मुझे खुशी हो रही है जवान लोगों को बेकार नहीं रहना चाहिए बूढ़ों को भी नहीं लेकिन अगर मैं बीमार हो गया तो मैं किसी फार्म में जाकर एकांत में रहना चाहूंगा क्या मैंने फार्म कहा वृद्ध ही कहना चाहिए था मुझे लग रहा है कि मैंने तब काम शुरू किया है जिस आयु में काम छोड़ देना चाहिए था शायद मैं आपके साथ वृद्ध आश्रम तभी वैनर ने भावुक होकर हेफजीबा से धीमी आवाज में कहा तुम्हें क्या लगता है वो कब आएगा ओ, अब किसकी बात बात कर रहे हैं? तुम्हें बात नहीं करना चाहती हो तो हम नहीं करेंगे हालांकि नगर में सब यही बातें कर रहे हैं मैं तब से उसे जानता हूं जब वो अकेले चल भी नहीं सकता था और तुम्हें भी हेफजीबा हेफजीबा सारा दिन हक्की बक्की सी रही सब ग्राहकों के साथ उसने गलतियां की आखिरकार घंटी पर कपड़ा लपेट उसने दुकान बंद कर दी तभी उसे घोड़ा गाड़ी दिखाई दी जो एम के पेड़ के पास आकर रुकी क्या वो आ गया क्या मेरी उससे भेंट होगी लेकिन गाड़ी में से एक पतली लड़की बाहर आई गाड़ी वाले ने उसका सामान प्रवेश द्वार के पास रख दिया ठक ठक मिस यह आवाज सुनकर कोई तो बाहर आएगा धन्यवाद क्या यह फेबी है लगता है रात भर यहां रुकेगी लेकिन सिर्फ एक रात ही ठीक होगा अगर क्लिफर्ड ने इसे यहां देख लिया तो वह परेशान हो जाएगा इस तरह पिंचन परिवार की अंतिम सदस्य फेबी सात कोनों की छत वाले घर में आई उसकी मां ने हाल में ही दूसरी शादी की थी इसी कारण फेबी को अपने लिए नया घर ढूंढना पड़ा था अपने किसी रिश्तेदार के पास सप्ताह भर रुकना स्वाभाविक ही था और अगर साथ रहने में दोनों को खुशी मिलती, तो वह लंबे समय तक भी रुक सकती थी अगली सुबह हेफजीबा ने फेबी को अपने कमरे में बुलाया फेबी एक युवती के लिए यह जगह अच्छी नहीं है यहाँ बारिश बर्फ आंधी सब आते हैं बस सूर्य का प्रकाश ही नहीं आता और मैं भी एक गुस्सेल बूढ़ी हो और मुझे लगता है कि हमारी आपस में अच्छी पट जाएगी मैं तुम्हें कोई खुशी ना दे पाऊंगी मैं तो शायद तुम्हें ब्रेड भी ना खिला पाऊँ आप देखेंगे कि मैं एक प्रसन्न अचित लड़की हूँ और अपनी ब्रेड में स्वयं कमाना चाहूँगी लेकिन बच्ची पिंचन हाउस में रहने की अनुमति मैं फिर भी नहीं दे सकती घर के स्वामी आ रहे हैं आपका तात्पर्य तात्पर्य है कि जज पिंशन जज पिंशन तब जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो शायद ही यहाँ आए फिर कौन हेपजी बात जल्दी से वह तस्वीर ले आई जो उसे बहुत प्रिय थी ये है वह मेरा मतलब है यह उसकी तस्वीर है आपको इनका चेहरा अच्छा लगता है बहुत आकर्षक है यह उतना ही अच्छा है जितना किसी पुरुष का हो सकता है और थोड़ा सा बालपन भी है देखते ही इनसे स्नेह हो जाता है इन्हें कभी कोई कष्ट ना हो इनके लिए कोई कुछ भी कर दे यह कौन है कजन हेजीबा क्या क्लिफर्ड पिंशन के विषय में कभी कुछ सुना था कभी नहीं लेकिन लगता है अपने पिता से मैंने यह नाम सुना था क्या बहुत पहले उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी हाँ बच्ची शायद वो मर चुका है लेकिन ऐसे पुराने घरों में मृत भी कभी कभार लौट आते हैं देखते हैं और तुम मेरी बात सुनकर भयभीत नहीं हुई तो लगता है कि हम जल्दी अलग न होंगे इस घर में जैसा भी यह है तुम्हारा स्वागत है धन्यवाद कजन हिफिबा नीचे जाकर कर जैसे ही वह नाश्ता करने बैठी दुकान की घंटी बजी दुकान मुझे जाना होगा अपने आप को कष्ट न दे आज मैं दुकान चलाऊंगी मैं अपने परिवार की सारी खरीदारी करती थी आप देखेंगे कि मैं अच्छी विक्रेती तुम मेरी बच्ची तुम यह सब तुम यह सब क्या जानती हो सच में उसने सारा दिन दुकान चलाया बाद में उसने कई सुझाव भी दिए मैं इष्ट बनाना जानती हूं रूट बियर भी बना सकती हूं मैं मसालेदार केक बना सकती हूं जो खूब बिकेंगे हमें जिंजर ब्रेड के कई खिलौने चाहिए और कैंडी भी लोगों को सस्ते किशमिश चाहिए और दुकान पर सेफ भी होने चाहिए अंकल वेनर जो दिन में भी आए थे शाम के समय फिर आए देखिए यह ढेर सारे सिक्के बहुत खूब यह है एक लड़की जो अपने अंतिम दिन मेरे वृद्धाश्रम में नहीं बिताएगी गई हाँ फेबी एक अच्छी लड़की है हा फेबी एक अच्छी लड़की है बाद में हेफजीबा फेबी को घर के अलग अलग कमरों में ले गई और परिवार से जुड़ी कहानियां सुनाती रही यह निशान लेफ्टिनेंट गवर्नर की तलवार से बने थे जब कर्नल पिंचन अंदर मृत पड़े थे उसने फेबी को कुर्सी पर खड़े होकर मेल में, में उस जमीन का नक्शा देखने को कहा जो पिंचन परिवार की थी ये जमीन ये जमीन बहुमूल्य तो है वहां चांदी की खान भी है जब सरकार पिंचन सरकार परिवार का अधिकार स्वीकार कर लेगी तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे ऊपर उसने एक पुराने पुरानेप्सी कार्ड की ओर संकेत किया यह वाद्य यंत्र एलिस पिंचन का था कोई सौ वर्ष पहले उसकी मृत्यु हुई थी लेकिन इसे कभी खोलकर बजाया नहीं गया अरे नहीं एलिस बहुत सुंदर और गुणी थी लेकिन उसकी जवानी में ही मृत्यु हो गई थी कुछ लोग कहते हैं कि वह अब भी इसी घर में रहती है आगे चलते हुए उसने एक बंद दरवाजे की ओर संकेत किया उस दरवाजे के दूसरी ओर जो कमरे हैं वह मिस्टर हुग्राव के हैं क्या वह अच्छे युवक हैं वह शांत स्वभाव का अच्छा आदमी है लेकिन उसके मित्र बड़े अजीब हैं सब लंबी दाढ़ी रखे हुए हैं कोई नियम कानून नहीं मानते और अजीब चीज़ें खाते हैं लेकिन आप यहाँ उन्हें आप उन्हें यहाँ रहने क्यों दे रही हैं ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ पर अगर उसे कहीं और जाकर रहना पड़े तो मुझे बुरा लगेगा फिर भी गाँव की लड़की थी उसे बाहर रहना अच्छा लगता था शाम के समय वो बाग में घूमने जाया करती थी इस बाग की देखभाल कौन करता होगा तो मुर्गियों का एक दड़बा देखा कितनी अनोखी है ये मुझे ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए पर यह मुर्गियां कजिन हेफिबा जैसी ही दिखती है एक चूजा दरबे से बाहर आकर फड़फड़ाता हुआ फेबी के कंधे पर बैठ गया तुम तो बड़े निराले चूजे हो ये लो ब्रेड के टुकड़े खाओ फेबी को अचरज में डालते हुए अचानक एक युवक उसके पीछे आ हुआ वो किसी त्रियंकी के दरवाजे से आया था यह पक्षी एक खास नस्ल के हैं, जिन्हें पीढ़ियों से पिंचन परिवार में ही पाला गया है। यह चूजा तो आपको अपना मित्र समझता है यह जानता है कि आप एक पिंचन हैं। मैं फे पिंचन हूँ क्या तुम भी कजन हेफजीबा के बाग की देखभाल करते, हुँ? तुम ही कजन हेफजीबा के बाग की देखभाल करते हो हाँ मैं अपने मनोरंजन के लिए यहाँ खुदाई वगैरह करता हूँ वैसे मैं तस्वीरें बनाता हूँ लेकिन इन पौधों और मुर्गियों की देखभाल का काम आपको खुशी से सौंप सकता हूँ मैं मिस हेफजीबा की किचन के लिए कुछ अच्छी सब्जियां लाऊंगा हम मिलकर इस बाग में काम करेंगे फिर स्वयं आश्चर्यित थी कि रात होते होते वो फूलों की कैरिया साफ कर रही थी और उस युवक के प्रति उसके मन में मित्रता का भाव जाग रहा था शुभरात्रि मिस पिंजन मिस बेबी पिंचन किसी सुहावने दिन अगर आपने बालों में गुलाब की कली लगाई तो मैं उस फूल की और फूल लगाने वाले की तस्वीर बनाऊंगा हेफजीबा को शुभरात्रि कहने के लिए फिर भी घर के अंदर गई मेरी प्यारी बच्ची जाओ सो जाओ मैं कुछ देर बैठकर थोड़ा चिंतन करूंगी रात्रि अगर आप मुझे प्यार करने लगी हैं तो मैं बहुत प्रसन्न हूं रात में फिर अचानक जाँग गई उसने सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट और आवाजें सुनी हिपजीबा है लेकिन कोई और भी है या मैं सपना देख रही हूँ और फिर फिर सो गई अगली सुबह जब वो नीचे आई तो देखा कि मेज पर तीन लोगों के लिए नाश्ते के लिए प्लेटें वगैरह सजी थी मेरी बच्ची तुम्हें मेरा साथ देना होगा मैं बहुत भावुक हो रही मेरी प्रिय कसीम क्या बात वह आ रहा है वो पहले तुम्हें ही देखे उसे प्रसन्नचित लोग अच्छे लगते हैं बेचारा क्लिफड़ जैसे पग धोनी फेबी ने रात में सुनी थी वैसी ही आवाज़ सीढ़ियों पर सुनाई थी पग धोनी पास आई और रुक गई दरवाजे का हैंडल घुमा हिजीबा अपने को रोक न पाई वह जल्दी से आगे गई दरवाजा खोला और एक अजनबी को पीतर ले आई प्रिय क्लिफड़ यह फेबी है आर्थर की इकलौती शतान कुछ समय के लिए यह हमारे साथ यहीं रहेगी फेबी आर्थर की बेटी अह मैं भूल गया लेकिन कोई बात नहीं उसका स्वागत हेफजीबा क्लिफर्ड को अपने स्थान पर ले गई आओ क्लिफर्ड यहाँ बैठो हम नासा शुरू करते हैं क्लिफर्ड हर तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वह समझ न पा रहा था कि वह कहाँ था फिर भी ने उसका चेहरा देखा उसे लगा कि उसके उसने उस चेहरे को पहले भी कब कहीं देखा था जो चेहरा हेफजीबा की तस्वीर में था यह वही है पर यह कितने बूढ़े और थके हुए लगते हैं पफी लो क्या यह तुम हो एफजीबा क्या मुझसे नाराज हो ऐसे गुस्से से क्यों देख रही हो क्लिफर्ड तुमसे नाराज मेरे मन में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार है तुम घर लौट आए सब कितना अच्छा है खिड़की से धूप अंदर आ रही है एक युवती का चेहरा यह स्वप्न नहीं होगा फिर क्लिफर्ड ने कर्नल पिंचन की तस्वीर देखी हेफीभा वह तस्वीर वह अशुभ है इसे नीचे उतार दो मैं वो नहीं कर सकती फिर कम से कम इस पर पर्दा टाँग दो इसे मेरे चेहरे की ओर घूरना नहीं चाहिए हाँ क्लिफर्ड हम इसे ढक देंगे फिर और मैं मिलकर यह काम आज ही करेंगे अचानक दुकान की घंटी की आवाज़ सुनाई दी हे भगवान हेफजीबा यह कैसा शोर है यह हमारी दुकान की घंटी है मैं देखती हूँ कि कौन है प्री क्लिफर्ड हम गरीब हैं मैंने सामने वाले तिरंकी में एक दुकान खोली है क्या तुम मुझसे लज्जित हो लज्जित अब मैं किस बात पर लज्जित हो सकता हूँ अंत में नर्म और गुदगुदी कुर्सी पर बैठे बैठे क्लिफर्ड सो गए मैं पर्दे गिरा देती हूँ और इसे यही सोने देती हूँ दुकान में फेबी सोने की मूख वाला पेद पकड़े एक सजे सवेरे जय सौरे सज्जन को देखा हेफजीबा को वहां न देखकर वो थोड़ा चकित लग रहे थे अच्छा तुम मिस पिंचन की सहायक हो मैं और वह कजन बहने हैं मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ फिर तो मैं भी तुम्हारा संबंधी हूँ तो सुना ही होगा देखता हूँ बैठक नहीं है फिर भी उनको रोकने के लिए झट से दरवाजे के सामने आ गए लेकिन जज पिंचन ने त्योरी चढ़ाकर उसे देखा उसे एक और धकेल दिया अच्छा होगा श्रीमान की मैं कजन को बुला लू नहीं नहीं तुम यही रुको मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ और इस घर को भी यहाँ तुम अजनबी हो भीतर जाकर मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं दूंगा लेकिन बैठक के अंदर हेरजीबा ने जज की आवाज़ सुन ली थी उन्हें वहीं रोकने के लिए वह एक रक्षक समान बाहर आई मेरी प्रिय हेरजीबा क्लिफर्ड को प्रसन्न रखने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ उसे जो भी चाहिए क्या मैं भीतर आकर उसे मिल लूँ उसे जो भी चाहिए क्या मैं भीतर आकर उसे मिल लूँ नहीं नहीं वह किसी से नहीं मिल सकता मैं कोई मेहमान नहीं हूँ कजन मुझे क्लिफर्ड की अवभगत करने दो उसे मेरे गांव से के घर लेकर आओ वहाँ की हवा उसे अच्छी लगेगी क्लिफर्ड का यहाँ घर है समझो औरत क्लिफर्ड का सर्वनाश होने वाला है लेकिन मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा कर रहा हूँ हटो मुझे क्लिफर्ड से मिलना है जैसे ही जज जबरदस्ती भीतर जाने की कोशिश कर रहा था क्लिफ्ट की सहमी से आवाज़ बाहर सुनाई दी हेफजी उनके सामने झुक जाओ उनसे विनती करो कि वह अंदर न आए उन्हें दूर रखो बेचारा क्लिफर्ड कितना दुखी है अभी मैं उससे नहीं मिलूंगा लेकिन नजर रखूंगा वह आदमी एक डरावने स्वप्न जैसा ही है क्या कभी भी मुझमे इतना साहस न होगा कि मैं उसकी सच्चाई उसे बता पाऊ क्या वो इतने दुष्ट हैं उनके सुझाव तो ठीक ही लग रहे थे उन सुझावों की बात ही न करो उसका दिल पत्थर का है बच्ची क्लिफर्ड के पास जाओ मैं इस समय बहुत परेशान हूँ क्या मैं कुछ पढ़कर सुनाऊँ आप प्रिय फेबी तुम्हारी वाड़ी मन को शांत करती है जल्दी फेबी ने उन दोनों के जीवन में खुशियां भर दी उसके प्रेम भाव ने क्लिफर्ड के मन में नया उत्साह पैदा किया जीवन के प्रति उसका अनुराग बढ़ने लगा दोपहर बाद जब हेफजीबा दुकान का काम देखती फे उसे बाघ में ले आती उसे फूल और पक्षी अच्छे लगते थे देखो अमिंग बर्ड हर रविवार को घर में एक छोटी सी पार्टी होती फे खाना लेकर आ गई कभी कभी क्लिफर्ड ऊपर एक खिड़की के पास बैठकर नीचे गली को का दृश्य देखता देखो वहां क्या हो रहा है पानी ले जाने वाली गाड़ी को देखना उसे अच्छा लगता था एक दिन गली में कैची चाकू तेज करने वाला आया बच्चे घरों से चाकू और कैचिया तेज कराने के लिए ले आए एक इटालियन लड़का बैरल वायदे और बंदर ले आए एक दिन खिड़की में बैठा क्लिफर्ड साबुन के पानी के बुलबुलें नीचे रास्ते पर फूक रहा था जब हम बच्चे थे तब उसे ऐसा करना अच्छा लगता था कुछ लोगों को मजा आ रहा था नाराज हो रहे थे एक बड़ा सा बुलबुला एक वृद्ध की नाक के पास फटा वो जज पिंचन थे अरे क्लिफर्ड अभी भी साबुन के बुलबुले फूक रहे हो कुर्सी में सिमट गया, सिमटकर बैठ गया वह आदमी हमेशा स्थिति को बिगाड़ देता है ही अकेला युवक था जिसे फेबी मिलती थी उनमें मित्रता हो गई थी लंबे समय तक दोनों आपस में बातें करते थे एक चांदी रात में वह बाघ में मिलेबा ने बताया कि कुछ दिनों में तुम गाँव वापस चली जाओगी हाँ लेकिन थोड़े समय के लिए अब मुझे यही अपना घर लगा यही अपना घर लगता है ठीक है मुझे लग रहा है कि जो नाटक इस घर में 200 वर्षों से खेला जा रहा है अब उसका अंत तो होने वाला है क्या अर्थ है इस बात का क्या उन दोनों पर कोई मुसीबत आने वाली है मैं कुछ नहीं जानता मुझे बस महसूस हो रहा है मैं वचन देता हूं कि मैं उन दोनों की हर तरह से सहायता करूंगा अगर ऐसा है तो मुझे बताओ मैं रुक जाऊंगी तो। दो दिन बाद फिर रेलवे स्टेशन की ओर चलती तुम्हारी कमी खलेगी जल्दी लौट बहुत जल्दी आऊंगी अंकल वैनर तूफान के साथ बारिश और आंधी के दिन आए ऐसा लगता है कि सँधी में सारा घर काँप रहा है पांचवें दिन क्लिफर्ड ने बिस्तर से उठने से मना कर दिया ठीक है तुम यहीं बिस्तर में रहो घंटी की आवाज़ सुन हिजीबा दुकान में आई कजन जेफरी तुम कैसी हो कज़न मैं क्लिफर्ड से मिलने आया हूँ आप उससे नहीं मिल सकते वह बिस्तर में ही लेटा है क्या तब तो मैं अवश्य मिलूँगा वह बीमार है अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वह किसी संकट में नहीं है जब तक आप उसे परेशान नहीं करते वर्षों पहले आपके कारण वह मरने ही वाला था मैंने एक क्लिफर्ड को छुड़ाया था और अगर अब वो मुझे अपना रहस्य नहीं बताता तो मैं जीवन भर के लिए उसे किसी पागल खाने पागल खाने भिजवा दूंगा मुझे लगता है कि अब पागल हैं क्लिफर्ड कोई रहस्य नहीं जानता तीस वर्ष पहले जब अंकल जेफरी की मृत्यु हुई थी तब उनके लगभग सारे पैसे गायब हो गए थे क्लिफर्ड ने मुझे कहा था कि वह जानता था कि धन कहाँ था उसे यह रहस्य मुझे बताना ही होगा दुखी मन से हेफी क्लिफर्ड को बुलाने गई जज बैठक के अंदर जाकर प्रतीक्षा करने लगे वो कर्नल पिंचन की कुर्सी पर बैठ गए क्लिफर्ड से कहो कि तुरंत आए आज मुझे कई महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। हैंफिबा ने क्लिफर्ड के कमरे का दरवाजा खटखटाया कट ठक -ठक, में, में जेफरी को मेरी सहायता करनी होगी उसने जोर से बैठक का दरवाजा खोला मदद करो मेरी बात सुन रहे हो जेफरी उसी पर क्लिफर्ड स्वयं बैठक के अंदर आए क्लिफर्ड यह क्या है देखो हेफिबा अब हम नाच सकते हैं गा सकते हैं हंस सकते हैं खेल सकते हैं क्लिफर्ड को एक ओर धकेलकर वह कमरे के अंदर गई फिर रोती भी तुरंत तो लौटे ये भगवान हमारा क्या होगा चलो यह पुराना हम कजन जेफरी के लिए छोड़ देते हैं अपना कोट और टोप पहनो अपने पैसे और पर्स लो और मेरे साथ चलो हाँ सब सब्द सी सब ने देखा कि वह तूफान से गिरे रास्ते पर थी और क्लिफर्ड के आदेश मान रही थी मैं सपना देख रही हूँ ये सपना ही होगा स्टेशन पहुंचकर वो उस गाड़ी में बैठ गए जो चलने वाली थी क्लिफर्ड यह एक सपना है मैं इतना सजग कभी भी नहीं था कहा जाएंगे श्रीमान जहां तक यह गाड़ी जाएगी हम तो बस मनोरंजन के लिए यात्रा कर रहे हैं तेज गति से रास्ता पार होता रहा क्लिफर्ड ने खिड़कियों के बाहर देखा वह दूसरे यात्रियों से बात कर रहा था फिर उसकी मनोदशा बदल गई ओ हेफजीबा हम बहुत दूर आ गए हैं चलो यहीं उतर जाए वह एक सुनसान स्टेशन पर उतर गए मुझे खेद है हेफजीबा पर अब तुम्हें सब संभालना होगा हे भगवान हम पर दया करो आखिरकार तूफान थम गया सूर्योदय होते ही अंकल वैनर बाहर आए मैंने नहीं जानता था कि किचरा कहाँ है सुबह सुबह सुब क्या वहां नीचे कोई नहीं जागा कोई दिखाई नहीं दे रहा यह कुछ अजीब सा लग रहा है कई ग्राहक आए पर दुकान बंद पाकर नाराज हुए उधर नगर में लोग जज पिंचन को ढूंढ रहे थे लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे संगीत बजाने वाला आया पर लोगों ने उसे धमका वापस भेज दिया कहीं और जाकर अपना तमाशा दिखाओ लोग परेशान हैं। ऐसी अफवाह है कि जज पिंचन की हत्या हो गई है इसलिए यहां से चले जाओ कुछ देर बाद पिंचन हाउस के सामने एक गाड़ी रुकी और फेबी गाड़ी से बाहर आई दुकान तो बंद है जिस लड़के ने जिंजर खरीदी थी उसने फेबी को पुकारा नहीं नहीं फेबी अंदर कुछ गड़बड़ है अंदर न जाना चिंतित सी घर के पिछले दरवाजे की ओर दौड़ी उसकी खटखटाने पर दरवाजा खुल गया बुलग्राओ मेरे दोनों कजन कहाँ हैं तुम्हारे लौटने पर मुझे अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए तुम गलत समय पर आई एफजीबा और क्लिफर्ड कहीं चले गए हैं मैं नहीं जानता कहा चले गए क्या हुआ था मुझे बताओ कुछ हुआ तो है पर उन दोनों को नहीं जज पिंचन की बैठक में मृत्यु हो गई व रक्ताघात से मरे जो उनके परिवार में मृत्यु का आम कारण है पर तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो तुमने दरवाजे क्यों नहीं खोले पुलिस और डॉक्टर कहाँ हैं तीस वर्ष पहले क्लिफर्ड के अंकर भी इस भांति से मरे थे लेकिन जज पिंचन ने ऐसी स्थिति बना दी थी कि क्लिफर्ड दोषी पाया गया था उसे सजा हुई थी पर मेरा विश्वास है कि हत्या जज पिंचन ने करवाई थी जज को मृत पाकर अगर वह दोनों घर के दरवाजे खोलकर लोगों को बुला लेते तो यह साबित किया जा सकता था कि क्लिफर्ड पुराने मामले में दोषी ना था लेकिन क्लिफर्ड दोषी नहीं है यह बात हम जानते हैं लेकिन वह यहाँ से भाग गया जिससे संदेह होता है कि वह दोषी है अच्छा होगा कि इस मृत्यु के बारे में लोगों को पता चले उससे पहले ही हम उसे वापस ले आए हमें यह बात छिपानी नहीं चाहिए क्लिफर दोषी नहीं है और ईश्वर इस, इस बात को प्रमाणित करेंगे इस समय हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए अब जबकि हम अकेले हैं मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ फेबी अगर हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा क्या तुम मुझे प्यार करती हो मेरे मन में झांक कर देखो तुम जानते हो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया प्रवेश द्वार खुलने का फिर फग, पग पग ध्वनि का फे यह देखने के लिए दौड़ी कि कौन आया था वह आए हैं भगवान का शुक्र है यह तो हमारी छोटी फेभी है गोलग्रा उसके साथ डॉक्टरों और पुलिस ने प्रमाणित कर दिया कि जज पिंचन की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी जल्दी नगर में सब जान गए कि तीस वर्ष पहले क्लिफर्ड को गलती से सजा हुई थी फेबी भी और क्लिफर्ड के लिए एक वकील सूचना लाया सूचना मिली है कि जज पिंचन की मृत्यु से पहले ही उसके बेटे की यूरोप में यात्रा करते समय मृत्यु हो गई थी आप तीनों पिंचन परिवार के अंतिम सदस्य हैं और पिंचन की सारी संपत्ति आप तीनों को मिलेगी उन्होंने निर्णय लिया कि वह सात कोनों की छत वाले घर से जाकर जज पिंचन के गाँव वाले घर में रहेंगे जिस दिन उन्होंने जाना था उस दिन वह बैठक में इकट्ठे हुए यह तस्वीर इसे देखकर मन में कई विचार उठते हैं मैं शपथ लेकर कह सकता हूँ कि जब मैं बच्चा था तब इसने कोई रहस्य मुझे बताया था शायद मैं तुम्हें वह रहस्य याद दिला सकता हूँ तुम्हें यह स्प्रिंग दबाना होगा यह गुप्त स्प्रिंग गर्मियों की एक दोपहर में मैंने इसे ढूंढ निकाला था पर कुछ और याद नहीं तुमने इसके विषय में जेपली से कोई बात की होगी और वो हमेशा सोचते रहे कि तुम्हें कोई कोई भी पिचन पिंचन संपत्ति का रहस्य मालू था मरते समय भी उसके मन में यही बात कोलग्राव ने स्प्रिंग का बटन दबाया हालांकि कल की जंग कल को जंग लग चुका था लेकिन उसके बटन दबाने पर तस्वीर दीवार से नीचे गिर गई तस्वीर के पीछे दीवार में जो सुराख था उसमें उसने हाथ डाला और एक कागज का टुकड़ा बाहर निकाला यह इंडियन लोगों का एक पुराना दस्तावेज है पिंचन परिवार के सदस्य वर्षों से इसकी इसको ही खोज रहे थे अब मिल गया है तो मिल तो गया है पर अब इसका कोई महत्व नहीं है एक मौले से विवाह करना तुम्हें कैसा लगता लेकिन यह रहस्य तुमने कैसे जाना मैं इस को वर्षों से जानता था थॉमस मोले जिन्होंने इस घर को बनाया था मेरे परिवार का ही सदस्य मेरे परिवार के ही सदस्य थे हमारे परिवार का हर बेटा अपने पिता से यह रहस्य जान लेता था अब मैं मोले परिवार में अकेला हूँ फिर बेबी अंकल वैनर का हाथ थाम लिया मैं आग्रह करता हूँ कि आप मेरे निकट रहे हमारे नए बाघ में कुटिया है हम उसे आपके लिए ठीक करा रहे हैं मुझे स्वीकार है एक घोड़ा गाड़ी घर के सामने आकर रुकी सब उसमें बैठ गए यह जिंजर ब्रेड के लिए है जिंजर ब्रेड के लिए है नेड हम सीघ्र ही मिलेंगे अंकल वैनर मेरी पत्नी ने तीन महीने तक दुकान चलाया और उसे पाँच डॉलर का नुकसान हुआ बूढ़ी पिंचल ने भी उतने समय तक कारोबार किया और 2000 हज़ार कमा कर जा रही है अच्छा कारोबार है